भोजन के सिवा और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता ऐसा तो मनुष्य जैसे पानी की उत्कंठा रखता है ऐसे ही विवेकवान परमात्मा शांति रूपी पानी की उत्कंठा रखता है जहा हरि की चर्चा नहीं जहा आत्मा की बात नहीं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 कि फलाने दिन आप एक गंभीर विषय बोलते बोलते चुप हो गए थे क्या कारण था बुद्ध ने कहा सुनने वाला कोई न था उस मैं चुप हो गया सुनने वाला कोई न था मैं चुप हो गया भिक्षुको ने कहा कि हम थे मिले नहीं किसी का घुटना हिल रहा था किसी की मुंडी हिल रही थी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 जिसने अपने चंचल तन और मन को अखंड वस्तु में स्थिर करने के लिए अभ्यस्त किया है वो शीघ्र ही आत्मरस का उपयोग करता है रविदास रात न सोई दिवस न लीजिए स्वाद रविदास रात न सोई दिवस न लीजिए स्वाद निष्दिन प्रभु को सुमरिये छोड़ अन्य विवाद रविदास रात न छोड़ सोई दिवस न लीजिए स्वाद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 लेकिन ये भाषा समझने वाला कोई मिलता ही नहीं बड़ा खेद है कि सब इस मुर्दे का नाव गांव पूछते हैं कि कहा से आए हो जो मिट्टी से पैदा हुआ है मिट्टी में घूम रहा है और मिट्टी में ही मिलने को बढ़ रहा है उसी का नाम, उसी का गांव उसी का पंथ संप्रदाय लोग पूछकर अपना भी समय गवाते हैं और संतों का भी समय गंवा देते हैं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 तब इसका पता चलेगा कि कौन है कहां से आया है व्यवस्था की गई दो आदमी साथ में दिए इंग्लैंड के सब रेलवे स्टेशनों पर उसे उतारा जाता था गाड़ी में बैठाते जहां भी स्टॉप होता उसे उठाते उतारते और दिखाते साइन बोर्ड सब काश अपना साइन बोर्ड देख ले इसकी सुमूर्ति जग जाए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 देखा कि ये मेरी मां है ये मेरा बाप है उसकी खोई हुई स्मृति जग आई सतगुरु भी तुम्हें अलग, अलग अलग प्रयोगों से अलग अलग शब्दों से अलग अलग, अलग प्रक्रियाओं से तुम्हें यात्रा कराता है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 जैसे ते आदमी से बात करने लग जाएंगे, जहां तहा बैठने लग जाएंगे, एकदम अपने को ऑर्डिनरी विश्व में ऑर्डिनरी भाव में रखता था लेकिन सिरोही नरेश वो पुराना सिरोही पर को संभालना में ज्यादा मानता था तो कुटुम्बी और सिरोही के लोग समझते थे, थे कि ये तो ऐसा ही है ए, राजा का भाई तो है लेकिन इसको राजा का ऐसे ही है सिरोही दरबार का भाई तो ऐसे ही है ऐसा ही है ऐसे ही है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 ईश्वर के गीतों की बजाय तेरे मेरे के गीत गुमने लगे संग का बड़ा रंग लगता है राजा ने देखा कि मेरे राज्य में रहता है और मेरी इज्जत का कचरा होता है उसे अपने राज्य के बाहर निकाल दिया अब वो बिख मंगों की टोली में ज्वाइंत हो गया भिख मांगता है गुजारा कर लेता है सो लेता है कुछ दिन किसी गाँव में रहता है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 मरुभूमि के एक छोटे से गाँव के होटल के पास लगाए ही अपनी भीख मांगने की चदरिया छूटी बुटी एक पैसा दे दो बाबूजी जूता लेने के लिए दो पैसे दे दो चाय पीने के लिए चवनी दोवनी दे दो तुम्हारा भला होगा भीख मांगता है गुजारा करता है यहाँ पर क्या हुआ कि सम्राट बूढ़ा होने गुजारा है जोतियों ने बताया कि तुम्हारे को संति नहीं है राज्य परंपरा संभालनी है तो जो ज्येष्ठ पुत्र था उसी को बुलाया जाए और उसी को राज तिलक किया जाए अन्यथा तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा राजा ने आदमी भेजे चाहू और सिपाही चीफ निकले एक टुकड़ी घूमती घामती उसी मरुभूमि के छोटे से देहाती गांव में पहुंची देखा टूटे फूटे होटल के सामने कोई भिखारी बीख मांग रहा है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 वजी पूछा तू कहा से आया है वो कुछ समृद्धि खो बैठा था कुछ भूल चुका था बोले मैं गरीब हूं फलानी से भीख मांग के जीता हूं वजी ने पूछते पूछते पूछते उसको भविष्य में ले गया और वजी समझता गया कि ये वही राजकुमार है जिसकी मैं खोज कर मैं निकला हूँ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 मुझे कुर्सी दे दो मुझे सत्ता दे दो मुझे सुहाग दे दो मेरी मंगनी का दो, मेरे को पुत्र दे दो इस प्रकार की भीख तुम्हारी सुनकर संत रूपी वजीर भीतरी भीतर बड़े दुखी होते हैं कि अरे परमात्मा का एक लोटा पुत्र तुम सब परमात्मा के एक लोटे पुत्र हो परमात्मा और तुम्हारे में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 और अपने राज्य को संभाल लिया तुम सदियों से मांगते आए हो उस तुम तो वजीर के वचन विश्वासनीय नहीं होने को जा रहे है तुम संदेह करते हो कि आत्मा परमात्मा अच्छा साईं कहता है तो ठीक है लेकिन मेरे को प्रमोशन हो जाए अरे चल मैं तुरे तो सारा विश्व का सम्राट बना देता हूँ साईं ये सब ठीक है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 परमात्मा को लाना नहीं है सुख को लाना नहीं है सुख को पाना नहीं है जन्म के चक्कर को किसी हथोहों से तोड़ना नहीं है केवल तुम स्मृति जगाओ बस और कुछ नहीं करना है तुम केवल परमात्मा की हम में हां मिला मिलाकर देखो गुरु की हां में हाँ मिलाकर तो देखो कि तुम कितने महान हो सकते हो गुरु तुम्हें कहता है कि तुम अमृत पुत्र हो तो तुम कायको इनकार करते हो गुरु कहता है तुम देह नहीं हो तो तुम काय को अपने को देह मानते हो गुरु कहता है तुम ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शुद्र तुम साबू वाले लक्कड़ वाले ककड़ वाले नहीं हो तुम तो परमात्मा वाले हो गुरु की बात तो मान कर दे ईश्वरो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ट भ्रम्यंती सर्वभूता यंत्री माया सबके हृदय में मैं ईश्वर क्यों क्यों विराजमान हूँ लेकिन सब भ्रमित हो रहे हैं माया यंत्र से माया का अर्थ है धोखा धोखे के कारण हम दीन हीन हुए जा रहे हैं हे धन तू कृपा कर सुख दे हे कपड़े तू सुख दे हे गहने तू सुख दे अरे ये जड़ चीजें तुम्हें कब सुख देगी कपड़े ना हो तो परवाह नहीं गहने ना हो तो कब परवाह नहीं अरे खाने का ना हो तो भी परवाह नहीं खाकर भी मरना है और बिना खाने भी मरना है शरीर को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 फिर मुझे मालिक से मिलने में रुकावट देता है कर्म बेकर्म मेरे लिए विष है एक पुरानी कथा है सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो जाने लगे सोलह वर्ष की आयु के थे वेद जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं पुत्र पुत्र सुनो कहा जाते हो रुको रुको मैं तुम्हारा पिता हूं जरा रुको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 वो ब्रह्मचारी सहज स्वभाव भिक्षा हेतु तो पर पहुंच गया उस उल्टा स्त्री ने दरवाजा बंद कर दिया उस युवक को भीतर कमरे में रख दिया और उसके साथ अन अधिकार चेष्टा करने की कोशिश की ब्रह्मचारी घबराया परमात्मा को मन ही मन पुकारा की प्रभु मेरी साधना अधूरी न रह जाए मेरे प्रभु यहाँ तू मेरा रक्षक है काम तो वैसे ही तीर लिए खड़ा होता है फिर ये कामिनी अपना प्रयास कर रही है राम तू करेगा तो मैं बचूंगा नहीं तो मैं मारा जा रहा हूँ तू कृपा कर उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अंतरयामी परमात्मा ने सुन ली नौ वधु का लाडी का पति कोई कार्यवशात बाहर जा रहा था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 पत्नी ने आवाज सुन लिया घबराई अब क्या करें इस युवक को एक संदास था लेट्रिन था उस लेट्रिन की मोरी में दबा दिया उस बच्चे को उसके पति को संदास जाना था वो संदास गया और उसने विष्ठा रिष्ठा मालमूत्र जो कुछ त्यागना था उसी होद में त्यागा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 तो वो जाएगा क्या उसे खूब प्रलोभन दे फिर भी वो ब्रह्मचारी उस उल्टा के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसे एक बार मोरी का अनुभव याद है उस नाली का अनुभव उसको एक बार सुमृति है पिताजी एक बार नाली से बीता हुआ ब्रह्मचारी दोबारा हजार हजार प्रलोभनों पर नहीं जाता तो मैं तो हजारों नालियों से घूमता घूमता आया हजारों माताओं की नालियों से मैं पसार होता होता आया हूँ पिताजी अब मुझे क्षमा करिए मुझे जाने दीजिए संसार के पसारे से मुझे बचने दीजिए मुझे उस जन्मों की जन्मियों का सुमरण है कि माता की मोरी कैसी होती है उस गुलटा स्त्री के संदास की मोरी तो एक दिन की थी लेकिन यहाँ नौ महीना और तेरा दिन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 बहुत पसारा मत करो क्यों बहुत पसारा करने से फिर मोरियो से पसार होना पड़ेगा नालियों से पसार होना पड़ेगा कभी दो पैर वाली माँ की नाली से पसार हो कभी चार पैर वाली माँ की नालियों से हम पसार हुए हैं कभी आठ पैर वाली माँ की नाली से पसार हुए हैं कभी सौ पैर वाली माँ के नाली से हम पसार हुए हैं अब कब तक उन नालियों ऐसी तुम पसार हो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 इतना मैं विठोबा को याद कर लू विठला विठला, विठला विठला विठला विठला विठला चालू हो गया जीवन भर जो मंदिर न गया और संतों को नहीं मानता था उस बूढ़े का विठल विठल चालू हो गया विठल विठल चालू हो गया तो तेरा मेरा तेरा मेरा भूल गया महाराज छठा दिन बीता जो जो दिन बीतता जाता है त्यो त्यों, -त्यों बूढ़े में भक्ति भाव स्वाभाविकता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 अब बूढ़े के लिए लोगों को इंतजार ही हो रही कि ये क्या कर रहे हो चौका लगाओ तुलसी के पत्ते मुंह में डालो तुलसी का एक आधा मन का गले में डालकर मरे तो ठीक ही है नरक से तो बचेंगे यमदूतो से तो बचेंगे तुलसी के पत्ते लाए जा रहे हैं तुलसी का एक आधा मन का जांचा जा रहा है लेपन में पड़े हैं चौके में पड़े हैं अब बूढ़े पूरे बस अब कौन घड़ी आएगी क्या पता ये सातवा दिन शुरू हो रहा है प्रभात है आपको रोना मत मुझे मरने देना पिठो बाके चिंतन में कुटुमी परेशान है इतने में तो एक नाथ जी पसार हुए कुटुमी भागे बैर पकड़े के गुरु जी तुम्हारा चेला है तुम्हारा भक्त है हम आपको ही पूजते हैं आप पदारू एक नाथ जी आये बोले क्यों सोए हो क्या बात है बोले गुरु जी आप ही ने कहा था कि सातवें दिन तुम्हारी मौत है इस सप्ताह में तुम मरोगे छह दिन तुम्हें जी लिया आखिरी दिन है संत का वचन मिथ्या नहीं होता है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 विठो बाठो बा नाम घर का नहीं झगड़ा बार करला झगड़ा का याद है तो तीन दिन याद है दो दिन याद है तो एक दिन याद तो, बाबा मैं और काम चो शिष्ट लेकर मैं तुम्हारा शरण में ठेवला क्या विठो बाह विठो बाह विठो बाह किए जा रहा है एक जी के पैर पकड़े जा रहा है एक ने कहा चलो ठीक है अब सुन लो एक बात समझने की है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 होम oh, oh, oh. आत्मने आत्मनो बंधु आत्म विपुरात्म बंधुरात्म आत्मा तस् येनात्मिम जिता हा। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते वर्तेम शत्रुव यदि अनात्म वस्तुओं में चित्त लगाया